ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पाद तीसरा इस पाद में पंचमहाभूत और जीव आदि श्रुतियों में विरोध का परिहार है अधिकरण पहला व्यदधिकरण सूत्र एक से सात सूत्र पहला नुते ही न अश्रुते अश्रुतेहि सूत्रार्थ आकाश न उत्पन्न नहीं होता आश्रुते क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्रतिपादक नहीं हैुतिया उपलब्ध होती है कुछ श्रुति वाक्य आकाश की उत्पत्ति कहते हैं कुछ नहीं कहते उसी प्रकार कुछ श्रुति वाक्य वायु की उत्पत्ति कहते हैं कुछ नहीं कहते एवं कुछ श्रुति वाक्य जीव और प्राणों की उत्पत्ति कहते हैं और कुछ नहीं कहते इसी प्रकार क्रम आदि द्वारक भी अन्य श्रुतियों में विरोध उपलक्षित होता है और विरोध होने से परपक्षों का अनपेक्षित स्थापन किया गया है उसी प्रकार स्वपक्ष में भी की आशंका होती है इसलिए सर्ववेदांतर्गत सृष्टि श्रुति के अर्थ की निर्मलता के लिए अब आगे का ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है और उसके अर्थ के निर्बल होने पर यथोक्त शंका की निवृत्ति ही हल है उसमें पहले तो आकाश को आश्रय कर विचार किया जाता है इस आकाश की उत्पत्ति है अथवा नहीं उसमें प्रथम न न नुत्य ही ऐसा प्राप्त होता है आकाश उत्पन्न नहीं होता किस से इससे की श्रुति नहीं है उसकी उत्पत्ति के प्रकरण में में में नहीं है, क्योंकि में ही हे में में ही सदैव आरंभ यह एकमात्र अद्वितीय था। इस प्रकार सत शब्द को प्रस्तुत कर तदेक्षित उसने एक क्षण किया उसने तेज उत्पन्न किया इस प्रकार पांच महाभूतों में मध्यम तेज को आदि आरंभ कर तेज जल और अन्य तीनों की उत्पत्ति सुनाई जाती है अतिय अर्थ के विज्ञान की उत्पत्ति में हमारे मत में श्रुति प्रमाण है परंतु यहाँ आकाश की उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति नहीं है इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं है सूत्र दूसरा अस्तित्व सूत्र तु, शब्द के परिग्रह अर्थ में है अस्ति छांदोग्य में आकाश की उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति के न होने पर भी में है इसलिए विरोध वैसा ही है तू शब्द अन्य पक्ष के ग्रहण करने में है आकाश की में मत हो परंतु अन्युति में तो है सत्यम उस उस परमात्मा से हुआ। इस प्रकार तैत शाखा वाले कहते हैं इससे कही तेज प्रमुख सृष्टि है और कही आकाश सृष्टि है इस तरह दो श्रुतियों में विरोध है परंतु इन श्रुतियों में एक वाक्यता युक्त है सत्य वह युक्त है किंतु वह अवगत नहीं हो सकती क्योंकि उसने तेज उत्पन्न किया इस प्रकार एक बार श्रुत उत्पन्न किया इस प्रकार दो सृष्टव्यों के साथ संबंध नहीं हो सकता परंतु एक बार श्रुत का भी दो कर्तव्यों के साथ संबंध देखा जाता है जैसे दाल पकाकर चावल भात पकाता है वैसे उसने आकाश को उत्पन्न कर उसे उसने तेज उत्पन्न न किया ऐसी योजना करूंगा किंतु ऐसा कि व्याख्यात हुआ क्योंकि तस्माद आत्मा आकाश संभव इसमें भी उसने आकाश उत्पन्न उससे आकाश उत्पन्न हुआ उससे तेज उत्पन्न हुआ इस प्रकार एक बार अपादान तस्मात और संभवन, और उत्पत्ति का आकाश तेज के साथ संबंध नहीं हो सकता वाय वायु से अग्नि उत्पन्न होती है ऐसी पृथक दूसरी श्रुति है इस विरोध के होने पर कोई कहता है सूत्र तीसरा गण्य संभव गौणी असंभव सूत्रार्थ गौणी आकाश की उत्पत्ति श्रुति गौण है मुख्य नहीं असंभवात क्योंकि आकाश की उत्पत्ति में समवायी कारण आदि सामग्री का अभाव है और व्यापक होने से उसमें नित्यत्व का अनुमान होता है अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती भाषा आकाश की उत्पत्ति नहीं है क्योंकि श्रुति नहीं है जो आकाश की उत्पत्ति प्रतिपादक अन्य शुति उदारत है वह गौणी होनी युक्त है क्योंकि असंभव है श्रीमाद कणाद के अभिप्राय का अनुसरण करने वालों के जीवित रहने पर आकाश की उत्पत्ति की संभावना नहीं की जा सकती कारण कि वे कारण सामग्री के असंभव से आकाश की उत्पत्ति का वारण करते हैं संपूर्ण उत्पद्यमान कार्य समवायी असमवायी और, और निमित्त कारणों से उत्पन्न होता है एक अनेक द्रव्य द्रव्य का कारण होते हैं परन्तु आकाश के एक प्रकार के अनेक आरंभक द्रव्य नहीं है जिसे समय कारण के होने पर और उनके संयोग असमवायिक कारण के होने पर आकाश उत्पन्न हो उन कारणों के न होने से उनके अनुग्रह से प्रवृत्त आकाश का निमित्त कारण तो दूर ही रहा तेज की उत्पत्ति के पूर्व प्रकाश आदि कार्य नहीं थे उत्पत्ति के पश्चात होते हैं इस प्रकार उत्पत्ति मत तेज प्रभुति में पूर्वोत्तर काल में विशेष की संभावना की जा सकती है इस प्रकार आकाश के पूर्वोत्तर काल में विशेष की संभावना नहीं की जा सकती उत्पत्ति के पूर्व और अछिद्र था क्या ऐसा किया जा सकता है? से धर्म और होने से आकाश अज सिद्ध होता है इसलिए जैसे लोक में आकाश करो आकाश उत्पन्न हुआ इस प्रकार का गौण प्रयोग होता है और जैसे घटाकाश करकाश ग्रहा इस प्रकार का एक आकाश में भी भेद व्यपदेश गौण होता है वेद में भी अरण्यमासी पशुओं का आकाश में आलभन करें ऐसा गौण व्यवहार होता है जैसे आकाश की उत्पत्ति श्रुति में भी गौण समझने चाहिए सूत्र चौथा, शब्दाथ सूत्रार्थ और वायुष्यंतरिक्षम चैदम अमृतम इत्यादि श्रुति में आकाश में अमृत शब्द का प्रयोग देखा जाता है अत आकाश की उत्पत्ति नहीं होती भाष्यार्थ आकाश यह है ऐ, ऐ, ऐसा श्रुति कहती है क्योंकि वायुश्च अंतरिक्षम वायु और अंतरिक्ष ये अमृत है ऐसा श्रुति कहती है अमृत की उत्पत्ति उत्पन्न नहीं होती आकाशवत सर्वगत आकाश के समान सर्वगत और नित्य है इस प्रकार के आकाश से सर्वगतत्व और नित्यत्व धर्मों से ब्रह्म को उपमा दे, देती हुई श्रुति बेधर्म आकाश के भी सूचित करती है इससे उस प्रकार के सर्वगत और नित्य की उत्पत्ति उपन्न नहीं होती यथा जैसे यह आकाश अनंत है वैसे ही आत्मा अनंत है ऐसा समझना चाहिए और आकाश शरीरम ब्रह्म ब्रह्म आकाश शरीर है आकाश आत्मा आकाश आत्मा है इस प्रकार यह उदाहरण है जैसे नील उत्पल का विशेषण होता है वैसे आकाश उत्पत्ति वाला हो तो वह ब्रह्म का विशेषण नहीं हो सकता इससे यह ज्ञात होता है कि नित्य ही आकाश के तुल्य ब्रह्म है सूत्र पांचवाच्च ब्रह्म शब्दवत स एकस्य ब्रह्म शब्दवत सूत्रार्थ ब्रह्म शब्दवत जैसे एक ही प्रकरण में विषय भेद से अन्नम ब्रह्म यहाँ ब्रह्म शब्द गौण है और आनंदो ब्रह्म यहाँ मुख्य है वैसे प्रकृत में भी विषय भेद से एक, एक ही शब्द गौण और मुख्य होता है यह सूत्र कुछ शंका के होने पर उत्तर रूप है तस्माद्वा तस्माद आत्म आत्मा आकाश संभूत इस अधिकार प्रकरण में अनुवर्तमान एक ही संभूत शब्द अनंतरोक्त तेज आदि में मुख्य और आकाश में गौण कैसे हो सकता है ऐसी शंका है अतः इसका उत्तर कहा जाता है सम्भूत शब्द यद्यपि एक है तो भी विषय विशेष के कारण ब्रह्म शब्द के समान उसका गौण और मुख्य प्रयोग होता है जैसे एक ब्रह्म शब्द का अधिक तपसा ब्रम्य तपसे ब्रह्म को जानने की इच्छा कर तप ब्रह्म है इस अधिकार में अन्न आदि में गौण और आनंद में मुख्य प्रयोग है और जैसे ब्रह्म विज्ञान के साथ गौण वृत्ति से प्रयुक्त है किंतु मुख्य रूप से तो वह विज्ञेय में प्रयुक्त है वैसे यहां भी समझना चाहिए परंतु आकाश की उत्पत्ति न होने पर एकमेवा एक ही अद्वितीय है इस प्रतिज्ञा का किस प्रकार समर्थन होगा परंतु दूसरे आकाश से ब्रह्म सद्वितीय प्राप्त होता है ब्रह्म के विदित होने पर सर्व किस प्रकार विदित होगा उसको कहते हैं एकमेव यह तो स्व कार्य की अपेक्षा से उपन्न होता है जैसे लोक में कुमार के घर में पहले दिन मृत्तिका दंड चक्र आदि को देखकर और दूसरे दिन अनेक प्रकार के फैले हुए पात्रों को उपलब्ध कर कोई यह कहे कि पहले दिन केवल एक मृत्तिका ही थी वह उस निश्चय से मृत् का कार्य समूह ही प्रथम दिन नहीं था इस अभिप्राय से कहते हैं किंतु दंड चक्र आदि नहीं थे इस अभिप्राय से नहीं वैसे ही अद्वितीय का और आकाश द्वितीय से भी ब्रह्म से द्वितीय है ऐसा प्रसाद नहीं होता क्योंकि लक्षण भेद से नाना तो है परंतु उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्म और आकाश में लक्षण भेद नहीं है कारण की क्षीर और उदक के समान संसृष्ट में व्याप्तित्व और अमूर्तत्व धर्म समान है परंतु सृष्टिकाल में तो ब्रह्म जगत को उत्पन्न करने के लिए यत्न करता है है, और अन्य आकाश रहता है। उससे दोनों का भेद निश्चित होता है उसी प्रकार आकाश शरीर ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों से भी ब्रह्म और आकाश का अभेदोपचार सिद्ध होता है इतएव ब्रह्म विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि होती है और उत्पादम सब कार्य आकाश से व्यतिरिक्त देशकाल में ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म से अभिन्न देशकाल में ही आकाश होता है अतः ब्रह्म और उसके कार्य के विज्ञान होने के साथ आकाश विज्ञात ही होता है जैसे दूध पूर्ण घट में कुछ जल बिंदु प्रक्षिप्त होते हुए दूध के ग्रहण से ही ग्रोहित होते हैं दूध ग्रहण से जल बिंदु का ग्रहण अवशिष्ट नहीं होता वैसे ब्रह्म और उसके कार्यो के साथ आकाश का अभिन्न देश काल होने से ब्रह्म के ग्रहण से आकाश ग्रहित ही होता है इसलिए आकाश की संभव श्रुति गौण है ऐसा प्राप्त होने पर यह कहते हैं सूत्र छवा हानिर हाव्य शब्देभ्यः प्रति हा अतिरेका शब्देभ्यः सूत्र अव्यतिका उपनिषद् प्रतिपादित ब्रह्मसे से संपूर्ण वस्तु का अभेध्वन से प्रतिहाज्ञ सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा बाधित नहीं होती शब्देभ्य सद सोम्य इस प्रकार के अभेद परक से भी की सिद्धि अवगत होती है। नुतम श्रुतम जिससे अश्रुत श्रुत अमत मत और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है आत्मनि खलवरे हे निश्चय ही आत्मा का दर्शन मुझसे भिन्न और, और कोई विद्या नहीं है इस प्रकार की प्रतिज्ञा प्रत्येक वेदांत में ज्ञात होती है यदि संपूर्ण वस्तु समूह विज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न हो तो उस प्रतिज्ञा की इस प्रकार हानि अबाध होगा भिन्न होने पर तो एक विज्ञान से विज्ञान होता है इस प्रतिज्ञा की हानि होगी वह विकार अव्यतिरक न्याय से ही प्रतिज्ञा की सिद्धि अवगत होती है जैसे ये न श्रुतम श्रुतम भवती इस प्रकार प्रतिज्ञा कर कार्य और कारण के अभेद प्रतिपादन परक मृत् दृष्टान्तों से इस प्रतिज्ञा का समर्थन किया जाता है और उसके सिद्ध करने के लिए उत्तर शब्द श्रुति सोम्य में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य सत्य उस ने एक संकल्प किया उसने तेज उत्पन्न किया इस प्रकार ब्रह्म से कार्य समूह की उत्पत्ति दिखलाकर एकदम सर्वदूप ही यह सब है ऐसा आरंभ कर प्राठक अध्याय की समाप्ति पर्यंत व्यतिरिक अभेद दिखलाते हैं इसलिए यदि आकाश ब्रह्म का कार्य न हो तो ब्रह्म के विज्ञात होने पर आकाश विज्ञात नहीं होगा और उससे प्रतिज्ञा का बाध होगा प्रतिज्ञा की हानि से वेद का अप्रमाण्य करना युक्त नहीं है क्योंकि इदम सर्व यदयमात्मा यह सब आत्मा ही है ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ता यह अमृत ब्रह्म ही आगे है इत्यादि वेदे श्रुति वाक्य प्रत्येक उपनिषद में तत्त दृष्टान्त से उसकी प्रतिज्ञा का ज्ञापन करते हैं इसलिए अग्नि आदि के समान ही आकाश भी उत्पन्न होता है जो यह कहा गया है कि श्रुति के न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता वह अयुक्त है क्योंकि तस्माद्वा ये आत्मना आकाश संभूत इस प्रकार आकाश की उत्पत्ति विषयक अन्य श्रुति दिखलाई गई है ठीक दिखलाई गई है परंतु तत्तेजो असृजत उसने तेज उत्पन्न किया इस अन्य श्रुति से तो वह विरुद्ध है ऐसा नहीं कारण कि सर्वश्रुतियों की एक वाक्यता है पूर्व अविरुद्ध वाक्यों की एक वाक्यता भले हो, किंतु तो विरुद्ध कहा गया है कारण कि एक बार श्रुत सृष्टा को दो सृष्ट के साथ संबंध का संभव नहीं है दोनों की प्रथम उत्पत्ति का असंभव और विकल्प का असंभव है सिद्धांति यह दोष नहीं है क्योंकि एतस्मादस्मा अन्य परिणत नहीं है, आकाश और कर, इस प्रकार तो की जा सकती है परंतु तदाकाशम उसने आकाश और वायु को उत्पन्न कर उसने तेज उत्पन्न किया इस प्रकार छांदोग्य श्रुति तो परिणत की जा सकती है यह श्रुति तेज की उत्पत्ति प्रधान होती हुई अन्य श्रुति में प्रसिद्ध आकाश उत्पत्ति का, का निवारण करने में समर्थ नहीं है क्योंकि एक वाक्य में दो व्यापारों का संभव नहीं है सृष्टा तो एक होने पर भी वह क्रम से अनेक स्रेष्टव्य को उत्पन्न करे इस प्रकार एक वाक्यता की कल्पना संभव होने पर विरुद्ध अर्थ अर्थ से श्रुति की हानि नहीं करनी चाहिए एक बार श्रुत सृष्टा का दो स्रष्टव्यों के साथ संबंध हमें भी अभिष्ट नहीं है क्योंकि अन्य श्रुति के वश से अन्य सृष्टव का संग्रह होता है जैसे सर्वं खल्विदं खलविल्चय यह सब ब्रह्म ही है यह उसी से उत्पन्न होने वाला उसी में लीन हो ले होने वाला और उसी में चेष्टा करने वाला है इसमें समस्त कार्य समुदाय की ब्रह्म से साक्षात उत्पत्ति श्रोयमाण है वह अन्य स्थानों में विहित तेज प्रमुख उत्पत्ति क्रम का वारण नहीं करती वैसे तेज की भी ब्रह्म से श्रूयमाण उत्पत्ति अन्य श्रुति में विहित आकाश प्रमुख उत्पत्ति क्रम का वारण करने से समर्थ नहीं है क्ष परंतु उपासित उसी जलानी चेष्टा करने वाला है इसलिए इस यह सृष्टि वाक्य नहीं है अतः यह अन्य प्रदेश में प्रसिद्ध क्रम का विरोध नहीं करना चाहिए तो तेजो अस्रुजत यह सृष्टिवाक्य है इससे यह श्रुति के अनुसार क्रम का ग्रहण करना चाहिए सिद्धांति नहीं ऐसा कहते हैं तेज की प्रथमता के अनुरोध से अन्य श्रुति प्रसिद्ध आकाश पदार्थ परित्याग करने योग्य नहीं होता क्योंकि क्रम पदार्थ का धर्म है और तत्तेजो असृजक इस श्रुति में क्रमवाचक कोई शब्द नहीं है परंतु अर्थतः क्रम अवगत होता है तो उसका वायुरग्नि वायु से अग्नि इस अन्य श्रुति प्रसिद्ध क्रम निवारण होता है आकाश और तेज के प्रथम उत्पत्ति विषयक विकल्प और समुच्चय तो असंभव और अस्वीकार्य से निरस्त है अतः और में विरोध नहीं है में ये नाश्रुतम जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है इस वाक्योपक्रम में इस श्रुति प्रतिज्ञा के समर्थन के लिए अश्रुत आकाश का भी उत्पत्ति प्रकरण में उपसंख्यान ग्रहण करना चाहिए तो हे अंग पठित आकाश का संग्रह क्यों न हो और जो यह कहा गया है कि आकाश का सबके साथ अन्य देशकाल होने के कारण ब्रह्म और उसके कार्यों के साथ होता है अतः प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती और एकमावद एकमातीयम इस श्रुति का भी बाध नहीं होता क्योंकि क्षीर और उदक के समान ब्रह्म और आकाश का अव्यतिरिक अवैध उपन्न होता है सिद्धांति इस पर कहते हैं क्षरोधक न्याय से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं लेना चाहिए किंतु मृत्यु का आदि दृष्टान्तों के ग्रहण करने से कृति विकार न्याय से आकृति विकार न्याय से यह सर्व विज्ञान लेना चाहिए यह, यह ज्ञात होता है क्षरोधक न्याय से कल्पमान सर्व विज्ञान सम्मान नहीं होगा क्योंकि क्षीर ज्ञान से गृहित उदक का यथार्थ ज्ञान से ग्रहण नहीं है के समान माया से मिथ्या आदि से उपन्न नहीं होता किंतु यह सावधारण श्रुति शिरोधक न्याय से दी जाए तो बाधित होगी सर्व विज्ञान और एक ही अद्वितीय है यह निश्चय स्वकार्य कार्य की अपेक्षा से वस्तु एक देश है यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि आदि में भी उन उसका संभव है और यन्नु जो ऐसा पंडितमन्ने और अविनत हो जिस आदेश से आश्रुत श्रुत हो जाता है वह आदेश तुमने आचार्य से पूछा है इत्यादि से उसका अपूर्ववत उपन्यास योग्य नहीं है इसलिए समस्त वस्तु विषयक यह सर्व विज्ञान सब के ब्रह्म कार्यत्व की अपेक्षा से उपन्यस्त है ऐसा समझना चाहिए और जो यह कहा गया है कि उत्पत्ति के असंभव होने से आकाश की उत्पत्ति श्रुति गौणी है इस पर हम कहते हैं सूत्र सातवा विभागो लोकवत सूत्रार्थ तू शब्द पूर्व पक्ष के निवारण के लिए है या विकारम जितने घट शराबवादी विकार है विभाग उन सबका विभाग है और विभक्त होने से वे सब कार्य है लोकवत उन लौकिक पदार्थों के समान आकाश भी विभक्त होने से कार्य है भाष्यार्थ तू शब्द असंभव की आशंका निवृत्ति के लिए है आकाश की में असंभव की आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो कुछ घट घटिका उदंचन आदि अथवा कटक के केयर कुंडल आदि अथवा सुई बाण खड़ग आदि विकार समूह देखा जाता है वही लोक में विभक्त देखने में आता है और अविकृत पदार्थ किसी से किंचित विभक्त होकर उपलब्ध नहीं होता आकाश का पृथ्वी आदि से विभाग अवगत होता है इसलिए वह भी कार्य होना चाहिए इससे विभाग सिद्धि से दिशा काल मन परमाणु आदि कार्य रूप से व्याख्यात हुए परंतु आत्मा भी आकाश आदि से विभक्त है इससे उसको भी घटा आदि के समान कार्य तो प्राप्त होगा होता है ऐसा नहीं क्योंकि आकाशा ऐसी श्रुति है यदि आत्मा भी कार्य हो तो उससे पर अन्य कुछ भी श्रुति प्रतिपादित नहीं है अतः आत्मा के कार्य होने पर आकाश आदि सब कार्य निरात्मक हो जाएंगे और उससे शून्यवाद प्रसाद होगा सबका आत्मा स्वरूप होने से आत्मा के निराकरण की शंका अनुपन्न है आत्मा किस प्रकार आत्मा किस कारण का आगंतुक कार्य नहीं है क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है अपने में प्रमाण की अपेक्षा कर आत्मा सिद्ध नहीं होता है उसके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रमेय की सिद्धि के लिए गृहित होते हैं, क्योंकि आकाश आदि पदार्थ प्रमाण निरपेक्ष स्वयं सिद्ध है ऐसा किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है आत्मा तो प्रमाण आदि व्यवहार का आश्रय होने से प्रमाण आदि व्यवहार से पूर्व ही सिद्ध है ऐसे सिद्ध आत्मा का निराकरण नहीं हो होता जो ही निराकरता है वही उसका स्वरूप है अग्नि के औष्ण का अग्नि से निराकरण नहीं होता उसी प्रकार मैं ही इस समय वर्तमान वस्तु को जानता हूँ मैंने ही भूत और उस उससे भी पूर्व की वस्तुओं को जाना था मैं ही भविष्य और उससे भी दूर भविष्य की वस्तुओं को जानूंगा इस प्रकार अतीत, अनागत और वर्तमान रूप से ज्ञात का अन्यथा भाव नहीं होता क्योंकि वह सर्वदा वर्तमान स्वभाव है इसी प्रकार देहा के भस्मीभूत होने पर भी वर्तमान स्वभाव होने से आत्मा के उच्छेद विनाश अथवा अन्यथा स्वभावत्व की संभावना नहीं की जा सकती इस प्रकार निराकरण के अयोग्य स्वभाव होने से आत्मा अकार्य है और आकाश कार्य है जो यह कहा गया है कि समान जातीय कारण द्रव्य आकाश के नहीं है उसका निराकरण किया जाता है समान जातीय ही आरंभक होते हैं भिन्न जातीय आरंभक नहीं होते ऐसा कोई नियम नहीं है तंतु और उसका संयोग समान जातीय नहीं है कारण की उसको द्रव्य और गुण रूप से स्वीकार किया गया है इस प्रकार आदि निमित्त कारणों का भी समान जातीयत्व नियम नहीं है अच्छा ऐसा हो तो समवायी कारण विषय का ही समान जातीय स्वीकार हो अन्य कारण विषयक नहीं वह भी व्यविचरित है क्योंकि अनेक जातियां सूत्र गोवालों, वा, गोवालोन के सृजमान एक रस्सी देखी जाती है क्योंकि अनेक जातीय सूत्र गो बालो उन के सृज्यमान एक रस्सी देखी जाती है वैसे ही लोग सूत्र और उनसे से चित्रकंबल बुनते हैं अथवा तो सत्व और द्रव्यत्व तो की अपेक्षा से समान जातीयत्व तो की कल्पना की जाए तो नियम निष्फल है क्योंकि सब, सब के साथ समान जातीय है अनेक ही आरंभक है एक नहीं यह नियम भी नहीं है कारण की परमाणु और मन आद्य कर्म के आरंभक स्वीकार किए गए हैं एक एक परमाणु और मन आद्य कर्म का आरंभ करते हैं अन्य द्रव्य से सहत होकर नहीं ऐसा स्वीकार किया जाता है यदि कहोगे द्रव्य के आरंभ में ही यह अनेक आरंभकत्व नियम है तो युक्त नहीं है क्योंकि परिणाम को स्वीकार किया गया है यह नियम हो सकता है यदि संयोग चिवद्रव्य अन्य द्रव्य का स्वीकार किया जाए परंतु वही द्रव्य अन्य अवस्थाओं को प्राप्त हुआ कार्य नाम से स्वीकार किया जाता है कहीं अनेक का अंकुर आदि भाव से परिणत होता है और कहीं एक क्षीर आदि दही आदि भाव से परिणत होता है यह कोई ईश्वर का आदेश नहीं है कि अनेक कारण ही कार्य को उत्पन्न करते हैं अतः श्रुति प्रामाण्य से एक ब्रह्म से आकाश आदि महाभूतों की उत्पत्ति क्रम से जगत उत्पन्न हुआ ऐसा निश्चित होता है इस प्रकार कहा है नेति चेन्ना उपसंहार उपसंहार दर्शना देखने से ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है क्योंकि क्षीर के समान उपपन्न होगा और जो यह कहा गया है कि आकाश की उत्पत्ति में पूर्व और उत्तर काल में कुछ विशेष वैलक्षण्य संभावित नहीं होता नहीं हो सकता यह कथन अयुक्त है क्योंकि जिस विशेष से ही पृथ्वी आदि से वितरित हुआ आकाश स्वरूपवत वर्तमान में निश्चित होता है वही विशेष उत्पत्ति के पूर्व नहीं था ऐसा ज्ञात होता है जैसे अस्थूल अनु वह स्थूल नहीं है अणु नहीं है इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म स्थूल आदि पृथ्वी आदि स्वभाव से स्वभाव वाला नहीं होता वैसे आकाश के स्वभाव से भी स्वभाव वाला ब्रह्म नहीं है ऐसा अनाकाशम आकाश रहित इस श्रुति से अवगत होता है इसलिए आकाश की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्म अनाकाश था ऐसा निश्चित हुआ है और यह कहा गया है कि पृथ्वी आदि से विरुद्ध धर्म विभुत्व निर्वयत्व वाला होने से आकाश उत्पत्ति रहित है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति के साथ विरोध होने पर उत्पत्ति के असंभव का अनुमान आभा उपन्न होता है और उत्पत्ति का अनुमान दिखलाया गया है आकाश नित्य है अनित्य गुण का आश्रय होने से घट आदि के समान इत्यादि प्रयोग का संभव है यदि कहो कि अनित्य गुणाश्रयत्व हेतु का आत्मा में है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि औपनिषदवादी के मत में आत्मा में अनिच्य गुणाश्रयत्व असिद्ध है और आकाश के उत्पत्तिवादी के प्रति आकाश में विभुत्व आदि असिध है शब्दाच शब्द से भी जो यह कहा गया है उसमें अमृतत्व श्रुति तो स्वर्ग में देवता अमृत है इसके समान समझने चाहिए कारण कि आकाश की उत्पत्ति और प्रलय का उपपादन किया गया है आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश के समान सर्वगत और नित्य है यह भी प्रसिद्ध महत्व से ब्रम्भ में निरतिशय महत्व दिखलाने के लिए आकाश के साथ उपमान किया गया है आकाश के समत्व के लिए नहीं जैसे बाण के समान सविता दौड़ता है यह क्षिप्र गति के लिए कहा जाता है बाण के तुल्य गति के लिए नहीं इससे अनंतत्व उपमान वाली श्रुति व्याख्यान हुआ जायाना तो आकाश से बड़ा इत्यादि से आकाश का परिमाण ब्रह्म से छोटा सिद्ध होता है न उसकी उपमा नहीं है यह श्रुति ब्रह्म को अनुपम अनुपमत्व प्रतिपादित करती है अतो अन्यद आर्तम से अन्य आर्त अनित्य है यह श्रुति ब्रह्म से अन्य आकाश आदि का अनित्यत्व दिखलाती है जैसे तप तो में ब्रह्म शब्द गौण है वैसे आकाश की उत्पत्ति श्रुति गौण है इसका आकाश की उत्पत्ति श्रुति और अनुमान से परिहार किया गया है इससे यह सिद्ध हुआ कि आकाश ब्रह्म का कार्य है अधिकरण दूसरा मातरस्वाधिक सूत्र आठवा एक मातरश्वा व्याख्या मातरेश व्याख्या सूत्रार्थ एन आकाश उत्पत्ति वाला है इस कथन से मतरेश्व वायु भी आकाशोपाधिक्रह्म से उत्पन्न होता है व्याख्याता यह व्याख्यान हुआ यह अतिदेश है इस आकाश के व्याख्यान से मातृस्वापी आकाशाश्रय वायु भी व्याख्यात हुआ उसमें भी यथा योग्य इन पक्षों की रचना करनी चाहिए वायु उत्पन्न नहीं होता क्योंकि छान छादोग्य के उत्पत्ति प्रकरण में पठित नहीं है यह एक पक्ष है प्रत्येव के उत्पत्ति पक्ष में तो श्रुति है आकाशाद वायु आकाश से वायु उत्पन्न होता है यह अन्य पक्ष है उससे श्रुतियों का विरोध होने पर वायु की उत्पत्ति श्रुति गौण है क्योंकि उत्पत्ति का असंभव है यह अन्य अभिप्राय है वह अस्त विनाश न होने वाला देवता है इस प्रकार अस्तमय के प्रतिषेध और अमृतत्व आदि के श्रवण से वायु की उत्पत्ति का असंभव है प्रतिज्ञा का बाध न होने से और संपूर्ण विकार का विभाग स्वीकार होने से वायु उत्पन्न होता है यह सिद्धांत है अस्तमय का प्रतिषेध अपरविद्या विषयक और अपेक्षिक है क्योंकि अग्नि आदि के समान वायु अस्त नहीं होता अमृतत्व आदि क्षति समाधान किया जा चुका है परंतु उत्पत्ति प्रकरण में वायु और आकाश का श्रवण और छ्य में अश्रवण तुल्य है तो उभय विषयक दोनों का एक ही अधिकरण हो विशेष के न होने पर अतिदेश का क्या प्रयोजन है कहते हैं यह सत्य है तथापि तो अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की शब्दमात्र से उत्पन्न हुई आशंका की निवृत्ति के लिए यह अतिदेश किया गया है क्योंकि संवर्ग विद्या आदि में उपास्य रूप से वायु में महाभावत्व का श्रवण है अस्तमय के प्रतिषेध आदि से किसी को नेतृत्व की आशंका हो सकती है अधिकरण तीसरा असंभवाधिकरण सूत्र नौवा सतो सतोनुपत् असंभव तु सत अनुपत्ते सूत्रार्थ तु शब्द शंका के निवृत्ति के लिए है सत सत्म ब्रह्म की असंभव उत्पत्ति असंभव है अनुपत्ति है क्योंकि सत्सामान्य से सत्सामान्य की उत्पत्ति की अनुपत्ति है के न होने पर प्रकृति विकार भाव की है। की है। जिनकी उत्पत्ति संभावना नहीं है ऐसे आकाश और वायु की भी उत्पत्ति सुनकर ब्रह्म की भी उत्पत्ति किसी से होगी ऐसी किसी की बुद्धि हो सकती है उसी प्रकार आकाश आदि विकारों से ही उत्तर वायु आदि विकारों की उत्पत्ति सुनकर आकाश की भी उत्पत्ति विकार ब्रह्म से ही होगा ऐसा कोई माने वैसे शंका का निवारण करने के लिए असंभव यह सूत्र है सदात्मक की किसी से संभव उत्पत्ति की आशंका नहीं करनी चाहिए किससे इससे की उत्पत्ति नहीं है सन्मात्र ही ब्रह्म है उसकी सन्मात्र से ही उत्पत्ति संभव नहीं है कारण की अतिशय के न होने पर प्रकृति विकार अभाव नहीं हो सकता सद विशेष से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि दृष्ट विरोध है सामान्य से ही विशेष उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं जैसे मृत्यु का आदि से घट आदि परंतु विशेषों से सामान्य उत्पन्न होते हुए नहीं देखे जाते इस प्रकार असत शून्य से भी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वह निरात्मक है कथम असतः सज्जात असत से असत से सत किस प्रकार उत्पन्न होगा ऐसे आक्षेप का श्रवण है सारणम वह सबका कारण है और इंद्रिया जीव का स्वामी है उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न स्वामी है यह श्रुति ब्रह्म के उत्पत्ति करता का वारण करती है आकाश और वायु की उत्पत्ति दिखलाई गई है परंतु वह ब्रह्म को नहीं है ऐसा वैषम्य है विकारों से अन्य विकारों की उत्पत्ति देखने से ब्रह्म भी विकार हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मूल प्रकृति का स्वीकार न करने पर अनावस्था प्रसंग होगा जो मूल प्रकृति स्वीकार की जाती है वही हमारा ब्रह्म है अतः विरोध नहीं है अधिकरण चौथा सूत्र दसवा तेजो तस, तेजो तस तथा हा तेज अतः तथा ही आह सूत्र तेज तेज अतः वायु से उत्पन्न होता है क्योंकि तथा ऐसा ही आह श्रुति कहती है श्रुतिग्रह भाष्यार्थोग्य में तेज को सत मूलत्व सुनाया गया है अर्थात तेज का मूल सत है और तत्तिरक में तो वायु मूलत्व अर्थात तेज का मूल वायु कहा गया है उन दोनों में तेज के कारण के प्रति क्षतियों का परस्पर विरोध होने पर ब्रह्म कारण तेज है ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि सदैव सत इस प्रकार आरंभ कर तत्तेज वृज तक उसने तेज उत्पन्न किया ऐसा उपदेश है त्जलान तो इस अविशेष से सबको ब्रह्मजन्य होने पर सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा का संभव है एक तस्माज जायते प्राण इससे प्राण उत्पन्न होता है ऐसा उपक्रम कर अन्य श्रुति में सब समान रूप से ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार उपदेश है और तत्पिर में सो तपस्तप्त्वा। उसने तप ज्ञान करके ही यह जो कुछ है सब की रचना की यह अविशेष श्रुति है इसलिए वायु अग्नि ही वायु वाय। से अग्नि उत्पन्न हुआ इस प्रकार वायु के अंतर अग्नि उत्पन्न हुआ यह क्रमोपदेश समझना चाहिए सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं वायु से उत्पन्न होता है किससे इससे कि ऐसा है की ब्रह्म से रहित तो सीधी उत्पत्ति होने पर और वायु से उत्पत्ति न होने पर वायुरग्नि यह श्रुति बाधित हो जाएगी परंतु यह जो कहा गया है कि यह श्रुति क्रम के लिए होगी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि एक तस्म एथस् तस्मा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता इस प्रकार पूर्व में उत्पत्ति क्रिया के आत्मा का पंचमी से निर्देश है उसी उत्पत्ति क्रिया का यहाँ अधिकार है आगे भी उसके अधिकार में पृथ्वी औषधिया पृथ्वी से औषधिया उत्पन्न हुई इस प्रकार अपादान पंचमी का दर्शन निर्देश है इससे वायुरग्नि यह अपन पंचमी है ऐसा ज्ञात होता है और वायोरुर्धम अग्नि वायु के अन्तर अग्नि उत्पन्न हुआ इस प्रकार उप के अर्थ के योग की कल्पना करनी पड़ती है और वायु और वायोरअग्नि वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ इसमें कारक के अर्थ का योग तो निश्चित है इसलिए यह श्रुति तेज वायु कारणक बोध कराती है अर्थात तेज का कारण वायु है परंतु तत्तेज असृजत यह अन्य श्रुति भी तेज को ब्रह्म कारणत्व बोध कराती है ऐसा नहीं क्योंकि परंपरा से तेज ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी उस श्रुति का विरोध नहीं है यदि आकाश और वायु को उत्पन्न कर वायु भावापन्न ब्रह्म ने तेज उत्पन्न किया ऐसी कल्पना की जाए तो भी तेज ब्रह्म से उत्पन्न होता है इसमें विरोध नहीं है जैसे तस्तम गौ का क्या हुआ दूध उसकी दही उसकी आमिक्षा परिर इत्यादि तदात्मान स्वयं उसने स्वयं अपने को रचा यह श्रुति ब्रह्म की विकार रूप से अवस्थिति दिखलाती है इस प्रकार भगवद गीता भी है बुद्धि ज्ञान सम्मो बुद्धि ज्ञान और अमूढ़ता इत्यादि उपक्रम कर भावा प्राणियों के नाना प्रकार के बुद्धि आदि भाव मेरे से ही होते हैं यद्यपि बुद्धि से प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं तो भी पदार्थ साक्षात व परंपरा से ईश्वर से उत्पन्न होते हैं इस कथन से क्रम रहित सृष्टि प्रतिपादक श्रुपियों का व्याख्यान हो गया क्योंकि उनकी सर्व से उपपत्ति होती है परंतु क्रमयुक्त सृष्टि प्रतिपादक श्रुपिया अन्यथा अनुपन्न है इससे प्रतिज्ञा भी से उत्पत्ति उत्पत्तिमात्र की अपेक्षा करती है अव्यवहित उत्पत्ति की नहीं इसलिए अविरोध है अधिकरण पांचवा, अवधिकरण सूत्र ग्यारहवा आप सूत्रार्थ जल तेज से उत्पन्न होता है क्योंकि अग्नेराप यह श्रुति है इसकी पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति हैदपो अस्रजत उसने जल उत्पन्न किया और अग्निराप अग्नि से जल उत्पन्न हुआ इस प्रकार चुती व्याख्या है चुती वाक्य होने पर संशय नहीं है तेज की सृष्टि का व्याख्यान कर पृथ्वी की सृष्टि का व्याख्यान करते हुए सूत्रकार ने मध्य में जल की सृष्टि भी आ जाए इसलिए आप, आप इसे सूत्र की रचना की छावा पृथिव्यधिकन सूत्र प्रतिव्यधिकार बार वृथिव्यधिकारूपातरे पृथ्वी अधिकारूपशब्दातरेभ्य सूत्रार्थ शब्दे, शब्द से यहां विवक्षित है आदि नहीं अधिकार रूप क्योंकि तते जो असृजत इस प्रकार महाभूतों की उत्पत्ति का प्रकरण है यदन से जो कृष्ण रूप है वह अन्य का है इस प्रकार पृथ्वीत्व के ज्ञापक रूप का श्रवण है और अदभ्य पृथ्वी इस प्रकार अन्य श्रुति है ता आप तो उस जल ने एक किया हम बहुत हो जाए अनेक रूप से उत्पन्न हो उसने अन्य के रचना की ऐसी श्रुति है यहां संचय होता है कि क्या इस अन्य शब्द से व्रीही यदि कहे जाते हैं अथवा भक्ष ओदन आदि व पृथ्वी कही जाती है पूर्व पक्षी यहाँ वृहि यव आदि अथवा ओदन आदि का ग्रहण करना चाहिए ऐसा प्राप्त होता है क्योंकि लोक में अन्न शब्द उनमें प्रसिद्ध है और तस्मा दृवन इससे जहां कहीं वृष्टि होती है वहां बहुत अन्न होता है इस वाक्य शेष भी इसी अर्थ को पुष्ट करता है यह वाक्य शेष भी इसी अर्थ को पुष्ट करता है क्योंकि वृष्टि होने पर आदि ही वृही यदि पृथ्वी नहीं सिद्धांतिक ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं जल से, से विवक्षित है किससे इस है।, है और अन्य श्रुति है तेजो असृजत तदपो अस्रजत उसने तेज की सृष्टि की उसने जल की सृष्टि की इस प्रकार महाभूत विषय का अधिकार है उसने क्रम प्राप्त महाभूत पृथ्वी का उल्लंघन कर अकस्मात व्रीही यव आदि का ग्रहण उचित नहीं है इस प्रकार जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है इस वाक्य शेष में रूप भी पृथ्वी के अनुकूल ही देखा जाता है क्योंकि भक्ष्य ओदन आदि में कृष्ण रूप होने का नियम नहीं है और व्रीही आदि में भी नहीं है परंतु पृथ्वी का भी कृष्ण रूप होने का नियम नहीं है क्योंकि सफेद अंगार सा रक्त क्षेत्र देखने में आता है यह दोष नहीं है कारण कि बहुलता की अपेक्षा से है पृथ्वी का बहुदा कृष्ण ही रूप है उसी प्रकार श्वेत और रक्त नहीं है पौराणिक भी पृथ्वी की छाया को रात्रि कहते हैं रात्रि तो कृष्ण रूप है अतः पृथ्वी का कृष्ण रूप है यह संगत है इस प्रकार अधल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और पृथ्वीपाल में काल में उस जल का जो स्थूल भाग फेन वह भा सहत हो गया श्रुति पृथ्वी से ब्रह आदि की उत्पत्ति दिखलाती है इस प्रकार पृथ्वी के प्रतिपादक अधिकार आदि के होते हुए अन्न शब्द से ब्रह आदि की प्रतिपत्ति कैसे होगी प्रसिद्धि का भी प्रकरण आदि से बाध होता है शेष भी अन्न आदि के पार्थिव होने से उसके द्वारा पृथ्वी का ही जल प्रभव सूचित करता है ऐसा समझना चाहिए इसलिए यह पृथ्वी ही अन्न शब्द वाच्य है अधिकरण सात्वादिध्यान अधिकरण सूत्र तु तदिध्यादिध्यानालिंगा सह सूत्र शब्दशंका निवृत्थ है सह व ईश्वर ही तदिध्याद कार्य एक विषयत्मक से ही इच्छित भूतों का अधिष्ठाता कार्य को उत्पन्न करता है तत्लिंगात क्योंकि यह पृथ्वी इत्यादि श्रुतियों से उस परमात्मा का सर्व नियंत्रित लिंग सुना गया है इसलिए परमेश्वर से अधिष्ठित भूत स्रष्टा है केवल नहीं इस प्रकार श्रुतियों की एक वाक्यता है क्या ये आकाश आदि भूत स्वयं ही अपने विकारों को उत्पन्न करते हैं अथवा परमेश्वर ही तत्त रूप से अवस्थित हुआ ईक्षण करता हुआ उस उस विकार को उत्पन्न करता है ऐसा संदेह होने पर पूर्व ये भूत स्वयं ही अपने विकारों को उत्पन्न करते हैं ऐसा प्राप्त होता है क्यों क्योंकि आकाशवाद वायु वायु और अग्नि आकाश से वायु और वायु से अग्नि उत्पन्न होता हुआ है इत्यादि स्वतंत्रता का श्रवण होता है परंतु स्वतंत्र अचेतनों की प्रवृत्ति निषिद्ध है यह दोष नहीं है क्योंकि श्रवण होता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं वही परमेश्वर तत्त तत रूप से अवस्थित हुआ ईक्षण करता हुआ तत्त तत विकारों को उत्पन्न करता है किस से इससे की उसका लिंग है जैसे कि यह पृथ्व्या जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी के आभ्यंतर है जिसे पृथ्वी नहीं जानती जिसका पृथ्वी शरीर है और भीतर रहकर पृथ्वी का नियमन करता है इस प्रकार की श्रुति साध्यक्ष ही भूतों की प्रवृत्ति दिखलाती है इस प्रकार सुत उसने कामना की बहुत हो उत्पन्न हो ऐसा प्रस्तुत कर सच्च तच्चा भवत वह सतमूर्त और त्यत अमूर्त हुआ उसने स्वयं अपने को रचा यह श्रुति उसका ही सर्वात्मा दिखलाती है जल और तेज की जो एक है वह परमेश्वर के आवेश संबंध के अधीन ही समझनी चाहिए क्योंकि नान्यो दृष्टा उससे अन्य दृष्टा नहीं है इससे अन्य इक्षिता का प्रतिषेध है और प्रदेक्षित उसने एक क्षण किया बहुत हो उत्पन्न हो यहां सत ईक्षणकर्ता प्रकृत है भाव समाप्त तो।